श्री कृष्ण लीला प्रसंग श्री कृष्ण देव का भक्त संघ और नरेंद्रनाथ श्री कृष्ण देव के दिव्य स्पर्श ने क्या प्रमाणित किया है इच्छा और स्पर्श मात्र से महात्मा लोग अपने अंतकरण की आध्यात्मिक शक्ति दूसरे में संचारित करके उसके मन की गति उच्च पथ पर परिचालित कर देने में समर्थ हैं यह बात शास्त्रों में लिपिबद्ध है अंतरंग शिष्यों की तो बात ही नहीं वेश्या, लंपट, आदि दुष्कर्म करने वालों का जीवन भी इस प्रकार के महात्माओं के शक्ति के प्रभाव से परिवर्तित हुआ है कृष्ण बुद्ध ईसा मसीह चैतन्य आदि जो महापुरुष ईश्वरावतार के रूप से संसार में आज तक पूजित होते आए हैं उनके प्रत्येक के जीवन में ही ऐसी शक्ति का थोड़ा बहुत विकास देखने में आता है परंतु केवल शास्त्र में ऐसी बातों के लिपिबद्ध रहने से क्या होगा उस श्रेणी के महात्माओं के अलौकिक कार्यों का साक्षात पर विश्वास करना तो दूर रहा ईश्वर विश्वास को भी आधुनिक शिक्षित लोग कुसंस्कार जनित मानसिक दुर्बलता समझते हैं साधारण मनुष्यों के चित्त से वह अविश्वास हटाकर उन्हें आध्यात्मिक भावापन्न करने के लिए ठाकुर की तरह अलौकिक महापुरुष का जन्म ग्रहण करना वर्तमान युग में अत्यंत आवश्यक था उनमें इस शक्ति का प्रकाश देखकर हम अब पूर्व पूर्व युगों के महापुरुषों के संबंध में भी विश्वासवान हो रहे हैं ईश्वरावतार रूप से श्री कृष्ण देव को न मानने पर भी श्री कृष्ण बुद्ध ईसा मसीह चैतन्य आदि महापुरुषों के सम श्रेणी के लोकोत्तर पुरुष हैं इस संबंध में किसी को अस्वीकार करने की गति नहीं है भक्तों की यह धारणा थी श्री राम कृष्ण देव नेरे ही भाव के व्यक्ति हैं उनके साथ श्री कृष्ण देव का आचरण पूर्व परिदृष्ट भक्तों में बालक वृद्ध संसारी सन्यासी, साकार या निराकार के उपासक शाक्त वैष्णव या अन्य धर्म संप्रदाय आदि की विभिन्ध अवस्थाओं एवं भाव के, के मनुष्य विद्यमान थे इस प्रकार के अनेक भेद विद्यमान रहने पर भी एक दिन विषय में सभी समान भाव थे। हर एक अपने अपने मत और पथ में श्रद्धा युक्त तथा निष्ठावान रहकर ईश्वर लाभ के निमित्त सब प्रकार का त्याग स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर था श्री रामकृष्णदेव उन्हें अपने स्नेह पास में आबद्ध करके उनके भावों की रक्षा करते हुए उनके साधारण अथवा गुरुतर विषयों में उनके साथ इस तरह व्यवहार करते थे कि वे सभी यही अनुमान करते थे कि श्री रामकृष्ण देव स्वयं सभी धर्ममतों में पारदर्शी होने पर भी वह जिस पथ पर अग्रसर हो रहा है उसी में अधिक प्रीति रखते हैं इस धारणा के कारण उनके प्रति उन लोगों की श्रद्धा और भक्ति की सीमा नहीं रहती थी फिर उनके सत्संग के फलस्वरूप और शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से संकीर्णता की सीमाओं को क्रमशः लांग कर उदार भाव से भावित होते ही श्री रामकृष्ण देव में उस भाव की पूर्णता देखकर वे लोग विस्मित और मुक्त हो जाते थे दृष्टान्त रूप से यहाँ एक साधारण घटना का उल्लेख किया जाता है कलकत्ते के बाग बाजार निवासी श्रीयुक्त बलराम बसु का जन्म वैष्णव वंश में हुआ था और वे स्वयं भी परम वैष्णव थे गृहस्थाश्रम में रहने पर भी वे परम त्यागी थे और यथेष्ट धन संपत्ति के स्वामी होने पर भी उन्हें अहंकार छू तक नहीं गया था श्री कृष्ण देव के समीप आने के पहले वे प्रायः काल पूजा पाठ में चार पाँच घंटे बिताया करते थे अहिंसा धर्म के पालन में इतना अधिक यत्न करते थे कि कभी किसी कारण कीड़े मकोड़े आदि को भी चोट नहीं पहुंचाते थे श्री रामकृष्ण देव इन्हें देखते ही पूर्व परिचित की तरह स्नेहपूर्वक ग्रहण कर बोल उठे थे यह महाप्रभु चैतन्य देव के अंतरंगों में एक यहाँ का आदमी है श्री अद्वैत और नित्यानंद आदि प्रभु पार्शदों के साथ कीर्तन में हरिप्रेम की बाढ़ लाकर कैसे महाप्रभु चैतन्य ने उस समय के बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी को प्रमत्त कर दिया था भावावे से उस दर्शन के समय कीर्तन दल में इसको बलराम को भी मैंने देखा था श्री राम कृष्ण देव के पुण्य दर्शन से बलराम का मन एकदम परिवर्तित होकर आध्यात्मिक राज्य में बहुत द्रुत गति से अग्रसर हो रहा था बाह्य पूजा अर्चना आदि वैधि भक्ति की सीमा का करमन, करके थोड़े समय में ही वे ईश्वर में संपूर्ण निर्भरशील तथा सदसद विचारवान होकर संसार में अवस्थित रहने में समर्थ हुए थे पत्नी पुत्र धन जन आदि सर्वस्व उनके चरण कम्बलों में निवेदित करके दास की तरह संसार में रहकर उनकी आज्ञा का पालन और उनका पवित्र संग जितना अधिक समय हो सके वही बलराम के जीवन का उद्देश्य हो गया था ठाकुर की कृपा से स्वयं शांति के अधिकारी होकर भी बलराम निश्चिंत तो नहीं रह सके थे कुटुंबीजन तथा बंधु बांधव आदि सभी लोग श्री कृष्ण देव के परम पास आकर यथार्थ सुख अनुभव कर परितृप्त हो सके ऐसा अवसर वे सभी के लिए उपस्थित कर देते थे इस प्रकार बलराम के आग्रह से अनेक व्यक्ति ठाकुर का श्री चरणाश्रय प्राप्त कर धन्य हुए थे